वाकई में ये दुनिया और यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। पहले जब विक्रांत ने जिया को पहली बार देखा था तब उसके मन में जिया के लिए पहली नजर में ही प्यार उमड़ पड़ा था विक्रांत उस वक्त सिरफिर आशिकिया के पीछे पड़ा हुआ था इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि जिया का चेहरा विक्रांत के पिछले जन्म वाली गर्लफ्रेंड से मिलता था लेकिन जब विक्रांत को यह पता चला कि जिया का सिर्फ चेहरा उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है असल में वो कोई और है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है अपनी जिंदगी में खुश चल रही थी हालांकि एक बार के लिए विक्रांत का दिल जिया ने तोड़ दिया था लेकिन फिर भी विक्रांत ने उसे रिश्ता खत्म नहीं किया था विक्रांत और जिया अच्छे दोस्त बन चुके थे विक्रांत को दोस्ती निभा बखूबी आती है लेकिन बाद में जब जिया को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया तब उस वक्त विक्रांत ने जिया की काफी मदद की थी उस समय जिया के मन में विक्रांत के लिए फीलिंग आनी शुरू हो गई थी विक्रांत ने जिया ब्रेकअप से बाहर निकलने में मदद की थी उसे संभाला था लेकिन विक्रांत ने यह सब सिर्फ एक अच्छा दोस्त होने के नाते किया था नैना के आने के बाद उसने किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं था जिया को वो सिर्फ अपना फ्रेंड मानता था हालांकि जिया तभी से विक्रांत से प्यार करने लगी थी लेकिन उस वक्त विक्रांत के पास नैना थी और जिया तब से बात अच्छे से जानती थी कि नैना अचानक से कही चली गई है और विक्रांत फिर से अकेला हो गया है तब एक बार फिर से उसके दिल में उम्मीद जगी और उसने सोचा की शायद अब विक्रांत उसके प्यार को स्वीकार कर ले इसी वजह से अब जाकर उसने विक्रांत के आगे अपने प्यार का इजहार किया था वैसे जिया विक्रांत के साथ कुछ गलत करने या उसका फायदा उठाने की नीत नहीं रखती थी उसने विक्रांत के साथ न्यूजीलैंड जाने की इच्छा इसलिए रखी थी ताकि उसे विक्रांत के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल जाए लेकिन विक्रांत रिलेशनशिप एक्सपर्ट था वो जिया को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि इसमें हर तरफ से दुख जिया को ही होता विक्रांत वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड नैना को ढूंढने जा रहा था और वहाँ पर ज़िया हमेशा उसके साथ घूमती ज़्यादा वक्त साथ में बिताने पर जिया विक्रांत के और करीब हो जाती और फिर उसके बाद मान लो विक्रांत को नैना वहाँ मिल भी गई तब विक्रांत और नैना एक दूसरे से मिलकर तो खुश हो उठेंगे लेकिन दिल ज़िया का टूट जाएगा और दूसरे केस में अगर विक्रांत को नैना नहीं भी मिलती है तो भी वो ज़िया से प्यार तो नहीं कर पाएगा लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ज़िया के साथ साथ रहने पर वो दोनों बहुत क्लोज आ जाए और हो सकता है कि दोनों के बीच फिजिकल रेशन भी बन जाए ऐसी कंडीशन होने पर बाद में विक्रांत को तो रिग्रेट फील होगा ही साथ में जिया को भी काफी बुरा लगेगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट फीलिंग आ चुकी थी दोनों ही सिचुएशन में तकलीफ जिया को ही होने वाली थी और शायद इन दोनों ही सिचुएशन के बाद विक्रांत और जिया कभी एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करेंगे ऐसे में बेहतर यही होगा कि ऐसी सिचुएशन से बचते हुए दोस्ती के रिश्ते को ही आगे बढ़ाया जाए विक्रांत ने ज़िया से वादा किया कि एक दोस्त के तौर पर जब भी उसे ज़रूरत होगी विक्रांत उसके लिए खड़ा रहेगा ज़िया ने विक्रांत की बातों को बखूबी समझा और उसके फैसले की इज्जत करते हुए उसे एक्सेप्ट भी किया वो ये बात अच्छे से समझ रही थी कि विक्रांत ने जो डिसीजन लिया है वो उसके भले के लिए ही लिया है लेकिन फिर भी उसे दुख तो हुआ ही था अपने दुख में उसने विक्रांत को भी भागीदार बनाया और खुद के साथ विक्रांत को 10 बोतल बीयर पी डाला विक्रांत एक दोस्त के नाते जिया को मना नहीं कर पाया और अंत तक उसका साथ देता रहा। तकरीबन 10 बोतल बीयर घटकने के बाद विक्रांत के पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे वो नशे में झूमता हुआ अपने किराए के घर पर पहुंचा अब तक रात हो चुकी थी सो उसका मकान मालिक महेश अपनी फल की दुकान बंद करके सो चुका था विक्रांत बिना किसी को डिस्टर्ब किए बगैर किसी तरह सीढ़ियों के सहारे चलता हुआ अपने कमरे के बाहर पहुंचा उसने अपनी जेब में हाथ डालकर चाबी बाहर निकाली और दरवाजे का लॉक खोलने लगा एक हाथ में उसने अपना सूटकेस पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से किसी तरह से वो लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था अभी उसने चाबी लगाई ही थी कि अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे की लाइट भी जल रही थी विक्रांत अवाक रह गया उसने सामने देखा तो वहाँ लिविंग रूम में पड़े सोफे पर चार लोग आराम से बैठे हुए थे ये चार लोग थे राघव जतिन सुनिधि सर अमित सुनिधि ने जब देखा कि विक्रांत भी नशे में धुत है तो फिर उसने तुरंत ही आगे आकर उससे सवाल किया सर आपको इतनी लेट कहाँ हो गई हम लोग कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं आप फोन भी नहीं उठा रहे किसके साथ बैठकर पी रहे थे और इतना ज़्यादा क्यों पी लिया अरे तुम उन लोगों को देख विक्रांत अवाक रह गया क्योंकि उसने अभी तक ज़्यादा लोगों को ये नहीं बताया कि वो मुंबई वापस लौट आ चुका है और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है सिर्फ उसके घर वाले और जिया समेत कुछ ऑफिसर्स को ही इसके बारे में पता था ऑफिसर्स में भी उन्हीं लोगों को यह बात पता थी जिनसे विक्रांत ने पासपोर्ट और वीजा के लिए बात की थी बल्कि जब उसने पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात की थी तब उसने ये सब बात सीक्रेट रखने के लिए कहा था खास पर उसने अपने साथ काम करने वाले ऑफिसर्स को इसके बारे में नाम बताने के लिए कह रखा था विक्रांत ये बातें इसलिए छुपा रहा था क्योंकि वो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता था लेकिन फिर भी ना जाने कैसे सुनीदी और राघव समेत उसके साथ काम करने वाले अन्य लोगों को विक्रांत के बारे में पता चल गया था उन्हें खबर मिल गई थी कि विक्रांत मुंबई वापस आ चुका है और वो अब यहाँ से नैना की तलाश में न्यूजीलैंड जाने वाला है विक्रांत ने बहुत पहले ही अपने घर की चाबी सुनिधि को दे रखी थी ताकि कभी जरूरत पड़ने पर वो उसके घर पर आ सके विक्रांत भाई ये आपने बहुत गलत किया आप हमें बाहरी समझते हैं ना इसीलिए आपने हमें कुछ नहीं बताया राघव ने विक्रांत की तरफ देखते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा सही बात हम लोग आपकी मदद ही करते जतिन ने भी राघव का साथ देते हुए कहा कुछ ना कुछ मदद ही करते ऐसे आप अकेले अकेले सब कुछ करने जा रहे थे लेकिन तुम लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला किसने बताया विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया लेकिन सर आप सच में न्यूजीलैंड जा रहे है क्या नैना मैडम को ढूंढने के लिए आपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया है सुनिधि ने विक्रांत के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा वो, वो जो नर्स थी ना जिया वो हमारे पास आई थी आपका नंबर लेने वरना उसके पास आपका नंबर कहाँ से आता हम इतना बीच में ही बोलते हुए कहा लेकिन सर आप नैना मैडम को ढूंढने के लिए जा रहे हैं आपने इसके रिजल्ट के बारे में कुछ सोचा है मतलब हो सकता है कि जतिन ने संदेह जता देवेगा रिजल्ट विक्रांत ने हल की छोड़ी और फिर वो उन लोगों के साथ सोफे पर बैठ गया दरअसल जतिन ने अभी जो संदेह जाहिर किया था वो वाकई में चिंता का विषय है विक्रांत काफी ढूंढने के, की की के, के लिए जा रहा है तो फिर इसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है अगर कई नैना किसी क्रिटिकल कंडीशन की वजह से न्यूजीलैंड गई हो या फिर उसे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा स्पाई एजेंट बनाकर किसी मिशन के तहत न्यूजीलैंड भेजा गया हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर विक्रांत ने नैना को ढूंढना शुरू कर दिया तो फिर हो सकता है कि उसके लिए और सिर्फ और सिर्फ नैना को पाना चाहता था और अभी उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है और इसके साथ ही विक्रांत को यह भी डर लग रहा था कि कहीं नैना किसी मुसीबत में तो नहीं है ऐसे में उसे जल्द से जल्द नैना को ढूंढना चाहिए सर आप इस बारे में अच्छे से सोच लीजिए सुनिधि ने कहा हम आपके नेचर को अच्छे से जानते हैं हमें यह भी पता है कि आपने जो सोच लिया है वो आप करके ही रहेंगे लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार और अच्छे से सोच लीजिए आपको न्यूजीलैंड जाना है या नहीं सर अमित ने कहा सर हम लोग आपका जवाब जानने के लिए यहाँ आए थे अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको जाना है तो ठीक है कोई बात नहीं हम लोग भी अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवा ले रहे हैं और हम भी आपके साथ चल रहे हैं आप वहाँ किसी को जानते नहीं और अकेले जाने से अच्छा है कि हम लोग भी साथ रहें सब लोग मिलकर नैना मैडम का पता लगाने की कोशिश करेंगे थैंक hmm, यू मैं तुम लोगों से यही सुनना चाह रहा था विक्रांत ने अपना सिर हिलानी और बाकी के लोग विक्रांत के गुस्से के बारे में जानते थे ऐसे में जब उन्होंने देखा की विक्रांत ने न्यूजीलैंड जाने का पूरा मन बना लिया है तो फिर उन्होंने विक्रांत को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया ऐसे में उन लोगों ने थोड़ी देर तक विक्रांत से बातचीत किया और फिर यहाँ से उठ चले गए